श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी अद्भुतानंद लाटू महाराज को प्रतिदिन ही अनेक भक्तों का आध्यात्मिक अभाव दूर करना पड़ता था इन साधु के मुख से निरंतर जो धर्म तत्त्व प्रकट होता रहता था उसे सुनने को बहुत से शिक्षित व्यक्ति भी मंत्र मुग्ध हो घंटों उनके समीप बैठे रहते थे उनकी इसी समय की उपदेशवाणी संग्रहित होकर बंगला में सतकथा नामक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुई है जिसे पढ़ते हुए उनकी गहन अनुभूतियों तथा दूसरों के मन में प्रेरणा जगाने की अद्भुत क्षमता को देखकर विस्मित रह जाना पड़ता है अंतिम दिनों में उनके शरीर में बहुमूत्र रोग प्रकट हुआ था उस समय उनके पांव में एक फोड़ा होकर उचित देख रेख के अभाव में एक विषैले व्रण गांगरिन के रूप में परिणित हो गया शल्यक्रिया द्वारा उस बार तो वह ठीक हो गया पर पुनः बहुमूत्र जनित विषाक्त व्रण प्रकट हुआ इसकी चिकित्सा के लिए भी अंतिम चार दिन नित्य ही उनके शरीर पर दो तीन बार शल्यक्रिया होती रही पर उनकी प्रतीक्षा अपूर्व थी देखकर लगता था मानो उन्हें जरा सी भी पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा है पर इस अस्त्रोपचार से भी कोई फल नहीं हुआ चौबीस अप्रैल उन्नीस ईस्वी को उन्होंने महासमाधि में शरीर त्याग किया स्वामी तुरानंद जी के एक पत्र में दिनांक 25 चार 1920 उनके अंतिम समय का बड़ा ही सुंदर वर्णन है ऐसा अद्भुत महाप्रयाण प्राय देखने में नहीं आता मैं लिख चुका हूँ इन दिनों वे सर्वदा अंतर्मुख ही रहा करते थे बीमारी के समय वे पूर्णतया ध्यानस्थ थे दृष्टि भूमध्य में निबद्ध थी सभी बाह्य विषयों से पूर्णतया उपरथ सदा सचेत रहते थे तथापि कोई खबर नहीं रखते थे बीच बीच में वे पंडित को पुकारते थे पंडित के ही हाथों से खाते थे उनके कभी कुछ न खाने पर पंडित कहता तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। इस पर लाटू महाराज खाने लगते थे परंतु देह त्याग की पूर्व रात्रि को उन्होंने कुछ भी नहीं लिया पंडित ने कहा आपने नहीं खाया मैं भी नहीं खाऊंगा। इस बार लाटू महाराज ने कहा मत खा पूर्णतया माया निर्मुक्त कथन दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने जाकर देखा तो खूब ज्वर था नाली देखी तो नहीं मिली डॉक्टर ने आकर हृदय परीक्षा की पर कोई धड़कन नहीं मिली तापक्रम दस एक सौ दो दशमलव छः अंश था खूब सचेत थे पर कोई बाह्य क्रिया नहीं थी दूध देने पर उन्होंने बड़ा असंतोष व्यक्त किया पर विश्वनाथ के चरणामृत पर का अत्यंत संतोषपूर्वक पान किया दस बजे के बाद मैंने विदा ली और पुनः चार बजे आने को कहकर चला आया लौटकर स्नान और भोजन करके थोड़ा विश्राम कर रहा था कि संवाद मिला लाटू महाराज बारह बजकर दस मिनट पर यह लोग त्याग कर स्वधाम को प्रस्थान कर गए हैं मैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए छियानबे नंबर हड़ार बाग मकान पर जा पहुंचा। जब उन्हें बैठा कर पूजा आदि की जा रही थी उस समय उनके मुखमंडल पर कितना सुंदर भाव प्रकट हुआ था यह लिखकर बताया नहीं जा सकता लाटू महाराज की ऐसी शांत करुणापूर्ण आनंदमय मैं दृष्टि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी इसके पूर्व उनके नेत्र अर्ध रहा करते थे पर अब वे विस्फारित तथा उन्मुक्त थे उनमें मैंने जो प्रीति जो प्रसन्नता जो साम्य तथा मैत्री भाव देखा वह वर्णनातीत है जिसने भी देखा वही मुग्ध रह गया विषाद का लेस तक न था आनंद की छटा बाहर निकल रही थी वे मानो सभी का सप्रेम अभिनंदन कर रहे थे इस समय का दृश्य अत्यंत अद्भुत तथा हृदय स्पर्शी मानो मानव अद्भुतानंद नाम को सार्थक करने के लिए ही प्रभु ने यह अद्भुत दृश्य दिखाया धन्य है गुरु महाराज और धन्य है उनके लाटू महाराज